महाभारत शांति पर्व चतुरधिक्विशतमोध्याय आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय तथा महत्व मनुर्वाच यथा व्यक्तमदम शेत स्वप्ने चरित चेतनम ज्ञान इंद्रिय संयुक्त तद्वत् मनु कहते हैं बृहस्पति जैसे स्वप्नावस्था में यह स्थूल शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है उसे प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर यह ज्ञान स्वरूप जीवात्मा या तो इंद्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर लेता है या सुसुप्ति की भांति मुक्त हो जाता है यथाम प्रसन्न तो रूपम पश्यति चक्षुषा तद्वत्सन्न इंद्रियज्ञेय ज्ञान पश्यति जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है वैसे मन सहित इंद्रियों के शुद्ध एवं स्थिर हो जाने पर वह ज्ञान दृष्टि से गेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है स एवलते तस्म यथारूपम न भावे तथेन्द्रिया कुम्ञ न पश्यती वही मनुष्य हिलते हुए जल में जैसे अपना रूप नहीं देख पाता उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वह बुद्धि अभिवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञान भी दूषित हो जाती है अज्ञान न तृप्त स्वगा विषय जिसको अज्ञान से ही तृप्ति प्राप्त हो रही है वह मनुष्य विषयों के अगाध जल में सदा डूबा रहकर भी कभी तृप्त नहीं होता वह जीवात्मा प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता है तर्स तरसच्छेद पुरुष कलमसान निवर्तते तदा तरस पाप मंतम तदा यदा पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता जब पापों की समाप्ति हो जाती है तभी उसकी हो जाती है। परम नाप्रतिपद्यते विषयों के संसर्ग से सदा उन्ही में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुष को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है ज्ञानमुत्प्य ते पुंसायादर्श तले प्रख्य पश्च्यात्मा नमात्मे पापकर्मों का क्षय होने से ही मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मानव अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है यक्षेदात्मा त्मन विषयों के ओर इंद्रियों के फैले रहने से ही मनुष्य दुखी होता है और उन्हें को संयम में रखने से सुखी हो जाता है इसलिए इंद्रियों के विषयों से बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोकना चाहिए इंद्रिभ्यो मनः पूर्व बुद्धि परतरा ततः बुद्धि परतरम ज्ञानम ज्ञा पर, पर महत इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है मन से बुद्धि श्रेष्ठ है बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से पर परमात्मा श्रेष्ठ है अव्यक्ता प्रसिता ज्ञानं ततो बुद्धि तथो मनः मन स्त्रोत्रादियुक्त शब्दींसा पश्य अभ्यक्त परमात्मा से ज्ञान प्रसारित हुआ है ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से मन प्रकट हुआ है वह मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर शब्द आदि विषयों का भली भांति अनुभव करता है यस्ताम यति शब्दादी सर्वाच व्यक्ति प्राकृक् मृतमस्त जो पुरुष शब्द आदि विषयों को उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को स्थूल भूतों और प्राकृतिक गुण समुदायों को त्याग देता है अर्थात उनसे संबंध विक्छेद कर लेता है वह उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है पंचती जैसे सूर्य उदित होकर अपने किरणों को सब ओर फैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणों को अपने भीतर ही समेट लेता है उसी प्रकार जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर फैली हुई इंद्रियों की वृत्ति रूपी किरणों द्वारा पांचों विषयों को ग्रहण करता है और शरीर को छोड़ते समय उन सब को समेटकर अपने साथ लेकर चल लेता है प्रणितम कर्मणा मार्गम नियमान पुनः पुनः प्राप्त कर्म फल प्रवृत्त धर्म आप्तमान जिसने प्रवृत्ति प्रधान पाप में कर्म का आश्रय लिया है वह जीवात्मा कर्मों द्वारा कर्म मार्ग पर बारंबार लाया जाकर अर्थात उन्हें संसार चक्र में भ्रमाया जाकर सुख दुख रूप कर्म फल को प्राप्त होता है विषयाभ निर्वर्तनते निराहार परम दृष्टि निवर्त इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के वे विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर पुरुष की वह आसक्ति भी दूर हो जाती है बुद्धि कर्म गुणा जदा मन वर्तते वर्त थे तदा संप्यते ब्रह्मा तत्र प्रणयम गतम जिसमें समय बुद्धि कर्मजनित गुणों से छूट हृदय में स्थित हो जाती है उस समय जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अस्पर्शनम अशम अनास्वादम अदर्शनम अघ्राणम अवर्तिकम अवितरक सत्यम प्रविशते परम पर ब्रह्म परमात्मा स्पर्श श्रवण रसन दर्शन घ्राण और संकल्प विकल्प से भी रहित है इसलिए केवल विशुद्ध बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर पाती है मनस्याप्नामस्विगत मति मति स्वाभिगता ज्ञान ज्ञानमचाभिगत परम मन में शब्द आदि विषय रूप समस्त आकृतियों का लय होता है मन का बुद्धि में बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है नेंद्रिय मनस सिद्धि न बुद्धि बुध्यते मन न बुद्धिर्बु्यते व्यक्त सूक्ष्मेता पश्यति इंद्रियों द्वारा मन की सिद्धि नहीं होती अर्थात इंद्रिया मन को नहीं जानती है मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि सूक्ष्म एवं अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती है किंतु अव्यक्त आत्मा इन सब को देखता और जानता है यथि श्री महाभारती शांति पर बढ़ी मोक्ष धर्म पर बढ़ी मनो बृहस्पति संवाद चतुर अधिक द्विशतम महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषय 204वां अध्याय पूरा हुआ